राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद 55 छब्बीस सितंबर अठारह दक्षिणेश्वर में गुरु श्री कृष्ण परमहंस अवस्था श्री कृष्ण साधुओं की बात कहते हुए परमहंस की अवस्था बतलाने लगे वही बालक की सिचाल मुंह पर हंसी जैसे एकदम फूट फूट कर निकल रही है कमर में कपड़ा नहीं दिगंबर आंखें आनंद सागर में तैरती हुई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 हे शंकरी यह कैसा विकार है तुम्हारी कृपा औषधि मिलने पर ही यह दूर होगा विकार तो है ही देखो ना संसारी जीव आपस में लड़ते हैं परंतु जिस आधार पर लड़ते हैं वह भेजड़ है लड़ाई भी कैसी तेरा यह हो तेरा वह हो कितने चिल्लाहट और गाली गलौच मड़ी मैंने किशोरी से कहा था छूछे संदूक में है कुछ भी नहीं परंतु आदमी खींचा कर रहे हैं रुपये हैं यह समझकर अच्छा यह देह ही तो कुल अनर्थों का कारण है यही सब देखकर ज्ञानी सोचते हैं इस गिलाप को छोड़े तो जी बचे श्री राम काली मंदिर की ओर जा रहे हैं श्री राम क्यों इस संसार को धोखे की टट्टी कहा है तो इसे आनंद की कुटिया भी तो कहा है देह रही भी तो क्या संसार आनंद की कुटिया भी तो हो सकता है मढ़ी निरवन आनंद यहाँ कहाँ है श्री राम हाँ यह ठीक है श्री राम श्री रामकृष्ण काली मंदिर के सामने आए माता को भूमिष्ठ हो प्रणाम किया मणि ने भी प्रणाम किया श्री रामकृष्ण काली मंदिर के सामने चबूतरे पर बिना किसी आसन के काली माता की ओर मुख किए बैठे हुए हैं केवल लाल धारीदार धोती पहने हैं उसका कुछ हिस्सा पीठ पर पड़ा है और कुछ कंधे पर पीछे नाट मंदिर का एक स्तंभ है पास ही मणि बैठे हैं मणि